दिव्य ज्ञान लेखक आचार्य मनोज पांडेय दस्यमय जीवन और उसका फल युर्वेद प्रथम अध्याय दसम मंत्र भाष्य इस यज्ञ के फल का ग्रहण किस प्रकार होता है इसका उद्देश्य अगले मंत्र में किया है सवितु प्रसवे श्री नोरबाभ्या पूष्णो हस्ताभ्याम अग्न जुष्ठ गृह अग्निश्योमा भ्याम, भ्याम। जुष्पन गृहणा एक पदार्थ में सवितु सब जगत उत्पन्न करता सकल ऐश्वर्य का दाता देवस् संसार का प्रकाश करने वाला और सब सुखदायक परमेश्वर के प्रसुवे उत्पन्न किए हुए इस संसार में अश्विनोह सूर्य और चंद्रमा के हस्ताभ्याम ग्रहण और त्याग से अग्नय अग्नि विद्या को सिद्ध करने के लिए जुष्टम विद्या पढ़ने वाले जिस कर्म की सेवा करते हैं उसे गृहणामी स्वीकार करता हूँ इसी प्रकार अग्निशोमाभ्याम अग्नि और जल की विद्या के जुस्टम विवानों ने जिस कर्म को चाहा है उस फल को गृहणा स्वीकार करता हूँ भावार्थ विद्वान मनुष्यों को करने योग्य जो उचित कर्म है कि जिससे विद्वानों का समागम अथवा अच्छे प्रकार अपने पुरुषार्थ से परमेश्वर की उत्पन्न की हुई प्रत्यक्ष सृष्टि अर्थात संसार में सकल विद्या की सिद्धि के लिए सूर्य चंद्र अग्नि और जल आदि पदार्थों के प्रकाश से सबके बल वृद्धि के अर्थ अनेक विद्याओं को पढ़ के उनका प्रचार प्रसार करना चाहिए अर्थात जैसे जगदीश्वर ने सब पदार्थों की उत्पत्ति और धारणा ऐसी सबका उपकार किया है वैसे ही हम लोगों को भी नित्य प्रयत्न करना चाहिए संसार को प्रकाशित करने वाला मैं परमेश्वर और सब सुखों का दाता तथा सब जगत का उत्पन्न करता सकल ऐश्वर्य का स्वामी मेरे द्वारा उत्पन्न यह विश्व ब्रह्मांड तथा संसार और इसमें विद्यमान सूर्य चंद्रमा पृथ्वी को अपने वेरुएबल और अपनी सामर्थ्य से धारण कर रहा हूँ इस सब में प्राण का संचार करके इनको व्यवस्थित कर रहा हूँ जिसके द्वारा तुम ग्रहण और त्याग की विधि से जैसे मैंने सिद्ध किया है ऐसा तुम भी मेरे किए कार्यों से ज्ञान प्राप्त करके अग्नि विद्या को सिद्ध करने के लिए वे जो विद्या पढ़ने वाले जिस कर्म की सेवा करते हैं उसे स्वीकार करते हुए उनके बताए हुए दिशा निर्देशों के आधार पर अग्नि जल और विद्युत की विद्या को विद्वानों ने जैसे सिद्ध करके स्वयं को समृद्ध किया ऐसा तुम भी सिद्ध करके स्वयं की समृद्धि को स्वीकार करो अर्थात सूर्य चंद्र पृथ्वी के द्वारा अग्नि की उपयोगिता को सिद्ध किया जा रहा है दूसरी बात अग्नि जल और विद्युत को ऊर्जा का उपयोग करके समृद्ध करने की बात इस मंत्र में परमेश्वर के द्वारा की जा रही है वेदत्री विद्या अग्नि विज्ञान के संबंध में एकाग्रचित विचार करने और कुछ ग्रथों के आलोकन करने पर यही पाया जाता है की यह विषय अत्यंत विशद और विस्तीर्ण है संपूर्ण वेदों में अस्सी मंत्र कर्मकांडात्मक अर्थात अग्नि विज्ञान संबंधी है सोलह उपासनात्मक है अर्थात अभेद साकार निराकार एवं से संबंधित हैं केवल चार हजार मंत्र ज्ञानात्मक हैं जो वेदों के शिरोभाग अर्थात वेदांत है जिन्हें उपनिषद कहते हैं तथा उनमें विशुद्ध ज्ञानात्मक तो तत्व सीन ब्रह्मास्मि आदि महावाक्य ही हैं, जो वेदांत का सार है विषय वस्तु अग्निविज्ञान का सही सही सम्पूर्ण रूप से प्रस्तुत करने में अधिक समय लगेगा फिर नाना विधि विधाओं वाला यह विज्ञान वास्तव में उस अधिकारी जिज्ञास को ही देने योग्य है जो इसको प्राप्त करने के लिए शिष्य भाव से प्रस्तुत हो न मात्र की जिज्ञासा नहीं इस जगत में प्राय हम यही देखते हैं की जो ज्ञान विज्ञान जिस किसी मनुष्य का प्रयोजन सिद्ध करे तो मनुष्य उसी ज्ञान विज्ञान का आश्रय करता है जिस प्रकार श्रेयस मोक्ष का जिज्ञासमात्र परम पुरुषार्थ आत्मज्ञान आत्मानुभूति साक्षात अपोक्ष अनुभूति की कामना वह उस प्रयोजन के साधना रूप से निर्मल विवेक दृढ़ वैराग्य तथा तीव्र मुख्युत्व प्रभृति वृत्ति का अवलंबन करता है जिससे अविनाशी परमात्मा का ज्ञान होता है ईश्वर दर्शन होता है आत्मदर्शन होता है वह आत्म विज्ञान है वह जिज्ञासु इस प्रकार आत्म दर्शन कर कृत्य कृत्य हो जाता है सभी दुख से सदैव के लिए छुटकारा पा जाता है श्रुति का प्रमाण है तरती शोक कम आत्मविद्छा उप तथा ब्रह्म को जानकर ब्रह्म ही हो जाता है श्रुति प्रमाण है ब्रह्म वेद मु, उप। परंतु जो अग्निविजान अग्नि का अवलंबन करता है वह कामनाओं से युक्त पुरुष अग्निहोत्रादि प्रभति कर्म के द्वारा इस लोक और परलोक अर्थात स्वर्ग आदि में सुख भोग करता है श्रुति का प्रमाण है स्वर्ग अमृत भजंती कउप अर्थात स्वर्गलोक में सुख भोग कर आनंदित होता है स्मृति का भी प्रमाण है स्वर्गति प्रार्थयते पुण्य मा, मा सा सुरेंद्र लोकम अश्निंती दिव्यांग विदेव भोगान गीता नौ बीस दायशर्था तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले सोमरस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूछ स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं वे पुरुष अपने पूर्णियों के फल रूप स्वर्गलो को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं अग्नि विज्ञान कब से प्रारंभ हुआ इस विषय में कहते हैं समय। प्रमाणम अर्थात धर्मज्ञ पुरुष का सिद्धांत प्रमाण है इस नियम के धर्मतम अर्थात जो सभी से श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञ है ब्रह्मी जो कुछ कहते हैं उस प्रमाणित धर्म में अधिकारी पुरुष को विहित कर्मो को करना चाहिए जिसे श्रीमद गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है यथा सहय्या प्रजा श्रेष्ठ पूर्वाच प्रजापति अन्य ध्वेश अस्तुष्ट धूक गीता तो प्रजापति ब्रह्मा ने कल के आदि में सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो ऋग्वेद पुरुष सूक्त में भी उल्लेख है यज्ञ यज्ञ यजंत देवास्ता धर्म आसन तेह नाक महिमान सचांत यूर्व साधया संति देवा यह यज्ञ किस प्रकार से हम लोगों के इष्ट की सिद्धि में सहायक होते हैं तो इसके उत्तर में स्मृति प्रमाण है श्री गीता के तीन से ग्यारह में वर्णन है कि इस श्रोत तथा स्मार्ट यज्ञ के द्वारा इंद्रादी देवताओं को चरपुर आदि के द्वारा संतुष्ट करो इस प्रकार वे समस्त इंद्रादी देवता तुम लोगों को इष्ट विषय प्रदान कर संतुष्ट करें विधिवत अग्निहोत्रादी का फल यही है कि जो अग्निहोत्री पुरुष पुरुषीप अग्नि अग्निशिखाओ में यथा समय आहुतियाँ डालता हुआ अग्निहोत्रादी कर्ण का आचरण करता है उस यजमान को ये इसकी दी हुई आहुतियाँ सूर्य की किरणों में होकर वहां ले जाती हैं जहां देवताओं का एकमात्र स्वामी इंद्र रहता है विधीपिवती आहुतियाँ अब आओ यह तुम्हारे सुकृत से प्राप्त हुआ पवित्र लोक है इस प्रकार प्रिय वाणी से उसकी स्तुति करते हुए यजमान का अर्चन करती हुई उसे सूर्य की रश्मियों के द्वारा स्वर्ग ले जाती है वशिष्ठ आदि में धावी ऋषियों ने मंत्रों में देखा था वही यह सत्य है उन्हीं कर्मों का होत्र, आधर्व और रूप त्रेता में अनेक प्रकार से विस्तृत हुआ यथार्थ फल की कामना से युक्त होकर उनका आचरण करो लोक में तुम्हारे लिए विहित अग्नि होत्रादि कर्मों के फल की प्राप्ति का यही मार्ग है अग्नि अग्नि की यह सात जवा है काली कराली मनोजवा सुलोहिता सुधूमरा वर्णा फुलिंगनी और विश्वरूचि देवी ये अग्नि की लपाती हुई जवाए हैं जो आहुतियों को ग्रस लेती हैं। जिस समय ईंधन द्वारा सम्यक प्रकार से अग्नि प्रदीप्त हो जाए और उसकी ज्वाला उठने लगे उस समय दिए गए आज्य भागों के मध्य में आहुतियां डालें। कृष्ण यजुर्वेदी कठोपनिषद में वर्णन आता है एक उपाख्यान है की महर्षि उदालक ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया यज्ञ पूरा हो जाने पर जब ऋतों को दक्षिणा स्वरूप बूढ़ी मरणासन गायें दान में दी जाने लगी तो उनकी दशा को देखते हुए ऋषि पुत्र नचिकेता के मन में प्रश्न उठा कि पिताजी ये कैसी गायें दक्षिणा में दे रहे हैं यही सोचकर उसने अपने पिताजी से पूछा कसमय मादा से अर्थात तो आप मुझे किसे देंगे दो चार बार पूछने आरोप उदालक चुभ रहे पर बार बार यही प्रश्न दोहराए जाने पर उनने क्रोध पूर्वक कहा मृत्यु ददा मीति अर्थात तुझे मैं मृत्यु को दान देता हूँ यही नचिकेता मृत्यु को प्राप्त होता है और यम सदन पहुंचकर यमराज को नहीं पाता तो तीन दिन बिना आंजल ग्रहण किए उनकी प्रतीक्षा करता है यम सदन के लौटने पर प्रसन्न होकर तीन वरदान मांगने को कहते हैं नचिकेता ने दूसरे वर से पारलौकिक सुख यानी स्वर्गलोक की प्राप्ति का साधनभूत अग्नि विज्ञान मांगा वह मृत्यु देवता यमराज से कहता है हे मृत्युदेव स्वर्गलोक में आपका भय नहीं रहता वहाँ आपका वश नहीं चलता वहाँ वृद्धावस्था से भी डर नहीं रहता स्वर्गलोक में पुरुष भूख प्यास दोनों को पार करके शौक से ऊपर उठकर आनंदित होता है हे आप स्वर्ग के साधन भूत विज्ञान को जानते हैं सो मुझ स्वर्गार्थी श्रद्धालु के प्रति उसका वर्णन कीजिए मृत्यु देव यमराज कहते हैं हे नचिकेता मैं अग्नि विज्ञान का विशेषज्ञ हूँ और तेरे लिए उसका वर्णन करता हूँ तब यमराज ने लोगों के अधिकारण भूत उस अग्नि तथा उसके चयन करने जैसी और जितनी ईटे होती है एवं जिस प्रकार उसका चयन किया जाता है उन सब का मंत्रों सहित संपूर्ण विधि नचिकेता के प्रति वर्णन कर दिया फिर नचिकेता ने जैसा सुना था वैसा ही पूरा सब मृत्यु देव को सुना दिया नचिकेता की उत्तम योग्यता को देख प्रसन्न प्रीति का अनुभव करते हुए अक्षुद्र बुद्धि महात्मा यमराज ने नचिकेता से कहा नचिकेता अब मैं तुझे एक वरौर देता हूँ वह यह की मेरे द्वारा कहा हुआ यह अग्निविज्ञान नचिकेता के ही नाम से जगत में प्रसिद्ध होगा नचिकेताग्नि और तू इस अनेक रूप वाली माला को ग्रहण कर ईशावास से उपनिषद में मनुष्यभिमान रखने वाले के लिए अग्निहोत्रादिकर्म अवशकर्णीय कर्तव्य है यथा कर्व ने वे कर्माणिज्य जीव समा एवं थे तो न नरे। लिप्य कर्माधिकारी मानव इस लोक में अग्निहोत्राधिकर्मो को करते हुए सौ वर्ष जीने की इच्छा करे इस प्रकार मनुष्यत्वाभिमान रखने वाले तुझ में शास्त्र निषि पापाधिकर्म लिप्त नहीं हो सकता इससे भिन्न पाप कर्मो से अलिप्त संग रहने का कोई दूसरा उपाय नहीं है जो यज्ञ विधिक पूर्वक नहीं किया जाता उसका परिणाम नाशकारी होता है अत प्रत्येक अग्निहोत्री इसे अवश्य जाने वह इस प्रकार है कि जिस अग्निहोत्री का अग्निहोत्र दर्शप और नमाश चातुर्मा से और शरदादी ऋतुओं में नवीन अंत से किए जाने वाले आग्रहण इन कर्मों से रहित नित्य अतिथि पूजन से वर्जित यथास्म किए जाने वाले अग्निहोत्री और बल्ले देव से रहित अथवा अविधि पूर्वक हवन किया जाता है वे कर्म केवल परिश्रम मात्र फल वाला होने के कारण उस कर्ता की साथ पीढ़ियों या सात लोगों का नाश कर देता है तैतरीय उपने शब्द में चतुर्थ अनुवाद में श्री काम और मेधा काम पुरुषों के लिए जब तथा होम मंत्रों का वर्णन आता है जिसका भावार्थ यह है कि जो प्रणव वेदों में श्रेष्ठ होने के कारण ऋषभ और संपूर्ण वाणी में व्याप्त होने के कारण सर्वरूप है तथा वेद रूप अमृत से प्रधान रूप में प्रादुर्भूत हुआ है वे होंकार सम्पूर्ण कामनाओं का स्वामी होन ऐसी परमेश्वर मुझे मेधा द्वारा प्रसन्या सबल करे हे देव मैं अमृत के हेतुभूत ब्रह्म ज्ञान को धारण करने वाला हूँ तथा मेरा शरीर योग्य हो मेरी जीवा अतिशय मधुरभाषणी हो मैं कानों से अधिक मात्रा में श्रवण करूं ये प्रणव तू ब्रह्म का कोष है क्योंकि तुझ में ब्रह्म की उपलब्धि होती है और तू लौकी बुद्धि से ढका हुआ है इसलिए सामान्य बुद्धि वाले पुरुषों को तेरे तत्व का ज्ञान नहीं होता मेरे सुने हुए आत्मविज्ञान आदि की रक्षा करो ये मंत्र में कामी पुरुषों के जब के लिए है अब लक्ष्मी कामी पुरुषों को होम करने के लिए मंत्र बतलाते हैं जिसका भाव इस प्रकार है बुद्धि प्राप्ति के बाद लक्ष्मी प्राप्ति अनर्थकारी नहीं होती है हे देव मेरे लिए लाने वाली विस्तार करने वाली लक्ष्मी वस्त्र गौड़ अनपान को लावे बुद्धि प्राप्त कराने के बाद मेरे पास लाओ स्वाहा ब्रह्मचारी मेरे पास सावे स्वाहा स्वंत मंत्र होम के लिए हैं मैं जनता में यशस्वी हूँ स्वाहा यशोजने सानी स्वाहा मैं अत्यंत प्रशंसनीय और धनी पुरुषों में विशेष धनी हूँ स्वाहा श्रे अन वस्त हे भगवान ब्रह्मा के उपलब्धि स्थान होने से कोश रूप में तुझ में मैं प्रवेश कर जाऊं स्वाहा भगवान उस अनेक शाखा भेद वाले तुझ में मैं अपने पाप कर्मों का शोधन करूं स्वाहा जैसे लोक में जनवरी निम्न देश की ओर जाता है और जैसे महीने संवत्सर में जाते हैं हे भात उसी प्रकार मेरे पास सभी और ब्रह्मचारी आवे स्वाहा तू शरण आपनों के दुखों की निवृत्ति के लिए आश्रय स्थान है तुम मेरे प्रति प्रकाशमान हो मुझे लोहे के समान अपने से अभिन कर लो स्वाहा इस अग्नि का तीन बार अनुष्ठान करने वाला तीनों वेदों के साथ संबंध जोड़कर यज्ञ, डान और तप रूप तीनों कर्मों को निष्काम भाव से करते रहने वाला मनुष्य जन्म मृत्यु से तर जाता है तथा वे ब्रह्मा से उत्पन्न सृष्टि के रहस्य इस अग्निदेव को जानकर तथा इसका निष्काम भाव से चयन करके इस अनंत शक्ति को प्राप्त हो जाता है अग्निविद्या क्या है उसका साधन किस प्रकार किया जाना चाहिए इस संबंध में उपनिषद मौन हैं। केवल संकेत ही किए गए हैं मर्मज्ञों का कथन है कि यह अग्नि विद्या और कुछ नहीं गायत्री महाविद्या का ही रहस्योद्घाटन है जो यमराज ने नचिकेता को अधिकारी सत्पात्र मानकर बताया शास्त्रों में गायत्री साधना के तीन चरण बताए गए हैं। एक भू इस चरण में साधक गुरुवार से मंत्र दीक्षा प्राप्त करता है मंत्र दीक्षा लेते समय साधक प्रतिज्ञा करता है की मैं गुरुवार का आदेश अनुशासन पूर्ण श्रद्धा के साथ मनूगा समय समय पर उनके परामर्श और मार्गदर्शन से अपनी जीवन नीति निर्धारित करूँगा तथा अपनी सब भूलों को उनके सामने स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिया करूँगा नचिकेता ने यमदेव से गुरु दीक्षा प्राप्त की थी और उन्हें कहा था इस विद्या का तीन प्रकार से यज्ञ डान और तप रूप में अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति जन्म मरण से छूट जाता है तीन बार अनुष्ठान अर्थात साधना के तीन सोपान दीक्षा के तीन चरण पहला भू मंत्र दीक्षा दूसरा भू प्राण दीक्षा और तीसरा सुन दीक्षा प्राण दीक्षा को ही अग्नि दीक्षा कहा गया है ब्रह्म दीक्षा उससे आगे की बात है दीक्षा अथवा प्राण दीक्षा अथवा अग्नि दीक्षा में गुरुवार साधक के प्राण मनोमय कोष की अंतर्निहित शक्तियों को जागृत करने का शिक्षण देते हैं सर्वविदित है कि साधना एक समर है जिसे प्राण शक्ति की प्रचुरता के बिना जीता नहीं जा सकता इस शक्ति को अर्जित करना और उससे अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत एवं सुसंस्कार सम्पन्न बनाना ही अग्निविद्या है प्राण को अग्नि भी कहा गया है अग्नि अर्थात कषाया कल दोष दुर्गुणों व्यक्तित्व में विद्यमान विकारों मलिनताओं को जला गलाकर कर कुम पाए हुए व्यक्तित्व का निर्माण करने वाली ऊर्जा प्राण ही वह अग्नि है जिसके अभिवर्धन का रहस्य ज्ञात हो जाने पर साधना मार्ग में आगे वाले अवरोधों को दूर किया और व्यक्तित्व बना जाता है जब यह शक्ति पर्याप्त मात्रा संचित हो जाती है तो साहस उत्साह दृढ़ता स्फूर्ति धैर्य मनोयोग जैसे कई गुणों का आविर्भाव और अभिवर्धन होता है मान काया में विद्यमान कई गुप्त और अज्ञात रहस्यमय शक्ति केंद्र इस भूमिका में आकर सक्रिय तथा जागृत होते हैं जो इसके पूर्व प्रसुप्त स्थिति में पड़े रहते हैं इसी भूमिका में मन बुद्धि चित, अहंकार के अंतःकरण चतुष्टय का संशोधन तथा परिमार्जन होता है जब प्राण दीक्षा की भूमिका आती है तब गुरुवार साधक में कई दिव्य शक्तियाँ उड़ेलते हैं और उसमें बीज रूप से साधक के अंतकरण में आत्मबल का आरोपण हो जाता है इसका प्रभाव यह होता है कि साधक तीव्रता से आत्मोन्नति की ओर बढ़ने लगता है यमदेव ने नचिकेता को इसी रहस्यमी अग्निविद्या का उपदेश देकर भूमिका में पहुँचाया था इसी का परिणाम था की नचिकेता के मन में आत्मा संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न हुई और आत्मिक उत्कर्ष की तीव्र उत्कंठा उत्पन्न हुई अग्नि द्वारा ब्रह्मचारी उपकोशल को ब्रह्म का उपदेश छांदोग्य उपनिषद के चतुर्थ अध्याय के दशम खंड में वर्णन आता है कि उपकोशल नाम से प्रसिद्ध कमल के पुत्र ने सत्यकाम जाबाल के पास ब्रह्मचर्य पूर्वक निवास किया उसने 12 वर्षों तक आचार्य गृह में अग्नियों की परिचर्या की किंतु आचार्य सत्यकाम जाबाल ने अन्य ब्रह्मचारियों को तो स्वाध्याय कराकर समावर्तन संस्कार कर दिया केवल उपकोशल का ही समावर्तन नहीं किया यह देखकर आचार्य की पत्नी ने कहा इस ब्रह्मचारी ने खूब तपस्या की है इसने अच्छी प्रकार से अग्नियों की सेवा की है कहीं अग्निया आपकी निंदा न करें इसलिए इस उपकोशल को इसकी अभीष्ट विद्या का उपदेश कीजिए पत्नी द्वारा कहे जाने पर भी आचार्यों से उपदेश किए बिना बारह वर्ष के लिए बाहर चले गए ब्रह्मचारी उपकोशल ने मानसिक दुख के चलते अनशन करने का निश्चय किया अग्निशाला में चुपचाप बैठे हुए ब्रह्मचारी उपकोशल से गुरुपत्नी ने कहा है तू भोजन कर क्या बात है भोजन नहीं करता ब्रह्मचारी ने कहा इस अकृतार्थ साधारण मनुष्य में अनेक कामनाएं रहती हैं जो अनेक दिशाओं में ले जाने वाली हैं मैं व्याधियों से परिपूर्ण हूं अतएव मैं भोजन नहीं करूंगा तब ऐसा सुनकर ब्रह्मचारी की सेवा से अनुकूल हुए तीनों अग्नियों ने करूणावश्यत्रित होकर कहा इस तपस्वी ब्रह्मचारी ने हमारी अच्छी प्रकार से सेवा की है अत इस श्रद्धालु ब्रह्मचारी को हम ब्रह्म विद्या का उपदेश करेंगे ऐसा निश्चय कर ब्रह्म है ब्रह्मचारी ने कहा यह तो मैं जानता हूँ कि प्राण ब्रह्म है किन्तु का और क्या है को मैं नहीं जानता जब अग्नियो ने कहा निश्चय ही जो कहे वही है और जो है वही कहे क्यों का सुख है और वे सुख आकाश रूप होने से नित्य और व्यापक है इस प्रकार अग्नियो ने उस ब्रह्मचारी को प्राण और उसके आश आकाश का उपदेश किया उनमें से सबसे पहले उस ब्रह्मचारी को गह पत्या ने शिक्षा दी पृथ्वी अग्नि अन और आदित्य ये मेरे चार शरीर हैं। आदित्य में जो यह पुरुष दिखाई पड़ता है वे मैं हूँ वही मैं हूँ जो इस प्रकार जानने वाला इसकी साधना करता है वे पुरुष पाप कर्मों को नष्ट कर देता है अग्निलोक वाला हो जाता है पूर्ण आयु प्राप्त करता है उज्जवल जीवन बिताता है और इससे संतती परम्परा में उत्पन्न पुरुष क्षीण नहीं होते तथा हम उसका इस लोक और परिलोक में भी पालन करते हैं फिर ब्रह्मचारी उपकोशल को दक्षिण अग्नि ने शिक्षा दी जल दिशा नक्षत्र और चंद्रमा से चारों मेरे शरीर है अर्थात अपने को चार प्रकार से विभक्त करके अनवाहार्य पचना रूप से मैं स्थित हूँ उनमें से चंद्रमा में जो पुरुष दिखाई पड़ता है वह मैं हूँ जो इस प्रकार जानकर इस चतुर्था विभक्त अग्नि की उपासना करता है वे पुरुष पापकर्मो को नाश देता है एवं पूर्वोक्त प्रकार से फल प्राप्त करता है उसके बाद उस ब्रह्मचारी को आयुनी ने दीक्षा दी प्राण आकाश ड्यूलोक और विद्युत ये चारों मेरे शरीर है उनमें से जो विद्युत में पुरुष दीख पड़ता है वे मैं हूँ वही मैं हूँ जो इस प्रकार जानकर इस चार भाग में विभक्त अग्नि की उपासना करता है वह पुरुष पाप कर्म को नष्ट कर देता है और पूर्वोक्त प्रकार से फल प्राप्त करता है उन अग्नियो ने फिर एक साथ कहा उप कौशल हे सोम्य हमने तेरे लिए यह अपनी विद्या और आत्मविद्या कही अब इस विद्या के फल की प्राप्ति के लिए मार्ग तुझे आचार्य बतला देंगे कालांतर में उसके आचार्य आए और उपकोशल को फल की प्राप्ति के लिए मार्ग बताया दोष के निवारणार्थ व्यागृतियों की उपासना प्रजापति ने लोगों को उद्देश्य बनाकर इनके सार ग्रहण करने की इच्छा से ध्यान रूप तप किया उन तपे हुए लोगों में से उसने रूपये निकाला पृथ्वी से अग्नि रूप रूपये अंतरिक्ष से वायु रूप रूपये तथा द्वोलोक आदित्य रूप रूपये को निकाला फिर भी प्रजापति ने अग्नि आदि तीन देवताओं को लक्ष्य बनाकर तप किया उन तपे हुए देवताओं से उसने रुपये निकाले अग्नि से रिख वायु से यजु और आदित्य से साम को निकाला उसके बाद उस प्रजापति ने त्र विद्या को लक्ष्य में रखकर तप किया उस तपे हुए विद्या से उसने रुपये निकाले ऋग्वेद से भहू यजुर्वेद से भुव और संवेद समवेद से सुफ इन तीनों रसों को निकाला उस यज्ञ में यदि ऋग्वेद के संबंध से क्षति हो तो भूस्वाहा ऐसा उच्चारण कर करे इस प्रकार वेह यजमानी वे यज्ञ विच्छेद की पूर्ति करता है और यदि यजुर्वेद के निमित्त से क्षति हो तो भूव ऐसा उच्चारण कर दक्षिण अग्नि में हवन करे इस प्रकार यजुर्वेद के रूप से यजुर्वेद के ओज द्वारा यज्ञ के यजु संबंधी क्षति की पूर्ति करता है साम श्रुतियों के निमित्त से क्षति हो तो सु स्वाहा ऐसा उच्चरण करे इस प्रकार वे संवेद के रूप से संवेद के द्वारा संबंधी की की पूर्ति करता है कर अंतर्गत प्रश्नोत्तर के रूप में वर्णन है विद्या को सही ढंग से समझने के लिए अध्योपान्त वर्णन जानना आवश्यकता है पांच चालों की परिषद में श्वेत केतु अरुण के, के पौत्र श्वेत केतु पांच चाल देशवासियों की सभा में आया उससे जीवल के पुत्र प्रवाहन ने कहा है कुमार क्या पिता ने तुझे शिक्षा दी है श्वेत खेत उनने कहा भगवान प्रश्न एक प्रवाहन क्या तू जानता है कि इस लोक से ऊपर प्रजा कहा जाती है श्वेत केतु भगवान मैं उसे नहीं जानता प्रश्न दो प्रवाहन क्या तू जानता है वे प्रजा इस लोक में कैसे लौटती है श्वेत केतु भगवन मैं उसे नहीं जानता प्रश्न तीन प्रवाहन क्या तू जानता है की देवयान और पित्रयान इन दोनों मार्गो का विलगा कहाँ से होता है श्वेत के तु भगवन, मैं उसे नहीं जानता प्रश्न चार प्रवाहन क्या तू जानता है की वे पितृलोक क्यों नहीं भर जाता श्वेत के तु भगवन, मैं उसे नहीं जानता प्रश्न पांच प्रवाहन क्या तू जानता है कि पांच संख्या वाली आहुति के होम कर दिए जाने पर सोम जल प्रदान इस पुरुष संज्ञा को कैसे प्राप्त होते हैं श्वेत नहीं भगवान मैं उसे नहीं जानता फिर भले तू मुझे शिक्षा दी गई है या मैं शिक्षित हूँ ऐसा अपने विषय में कैसे कहा जो पुरुष मेरे इन प्रश्नों को नहीं जानता वे विद्वत समाज में अपने को शिक्षित कैसे कह सकता है इसके बाद प्रवाहन से त्रस्त होकर वह श्वेत केतु अपने पिता के स्थान पर आया और कहा आप श्रीमान ने मुझे शिक्षा दिए बिना समावर्तन संस्कार के समय कह दिया था कि मैंने तुझे शिक्षा दे दी है उस क्षत्रिय राजा प्रवाहन ने मुझसे पांच प्रश्न पूछे थे उनमें से एक कभी मैं विवेचन नहीं कर सका श्वेत के, के पिता ने कहा मैं भी उन प्रश्नों के उत्तर नहीं जानता यदि जानता होता तो समावर्तन संस्कार के समय अपने प्रिय पुत्र को क्यों नहीं बतलाता पिता पुत्र का राजा प्रवाहन के पास जाना तब गौतम और के तू प्रवाहन के यहाँ आए अपने यहाँ आए हुए अभ्यागत की पूजा की दूसरे दिन प्रातः काल होते ही सभा में राजा के पहुँचने पर वे गौतम उनके पास गया राजा ने गौतम से कहा है भगवान गौतम मनुष्य सम्बन्धी ग्रामादी धन का वरदान निधि मांग ले गौतम ने कहा है राजन यह मनुष्य संबंधी धन तुम्हारे पास ही रहे तुमने मेरे पुत्र केतु के प्रति जो पांच प्रश्न रूप बात कही थी वही मुझसे कहो तब राजा प्रवाहन धर्म संकट में पड़ गया राजा ने उस गौतम को आप चिरकाल यहाँ रहें अर्थात शास्त्रोक्त विधि से उस विद्या को प्राप्त करने की इच्छा करो ऐसी आज्ञा दी राजा प्रवाहन ने गौतम से कहा गौतम जिस प्रकार तुमने मुझसे कहा है इससे यही जान पड़ता है कि पूर्वकाल में मुझसे पहले यह पंचांग्नि विद्या ब्राह्मणों के पास नहीं गई थी इसी से पूर्वकाल में संपूर्ण लोक में इस विद्या के प्रति अनुशासन क्षत्रियों का ही होता है अर्थात इतने समय तक यह विद्या काशिष्यों के प्रति अनुशासन क्षत्रियों का ही होता रहा है अर्थात अपने समय तक यह विद्या क्षत्रियों की परंपरा में ही आती रही है ऐसा कहकर राजा प्रवाहन ने पंचाग्नि विद्या का उद्देश्य किया एक लोक रूपा अग्नि विज्ञान है गौतम यह प्रसिद्ध लोक ही अग्नि है उस अग्नि का आदित्य ही समिधा है क्योंकि उससे संदीप्त होने पर यह लोक दे दीप्यमान होता है आदित्य की किरणों धूम है दिन ज्वाला है चंद्रमा अंगार है क्योंकि दिन के शांत होने पर चंद्रमा प्रकट होता है नक्षत्र घंटिन्हियां है क्योंकि अग्नि से विस्फुल के समान चंद्रमा के इधर उधर बिखरे हुए से दिखते हैं उसे जिलोक रूप अग्नि में देवगण श्रद्धा सूक्ष्म जल श्रद्धा पतलक्ष का भवन करते हैं उस आहुति से सोम राजा की उत्पत्ति होती है दो परज रूपा अग्निविद्या गौतम वृष्टि के अभिमानी देवता विशेष रूप पर जी अग्नि है वायु ही समिधा है क्योंकि परजय रूप अग्निवायु से प्रदीप है बादल धूम है बिजली ज्वाला है वजार है तथा गर्जन विस्फुलिंग है क्यूँकी विस्फुलिंग और शब्द में चारों ओर फैलना रूप समानता है इस अग्नि में देवगण राजा सोम का हवन करते हैं ओ साहुति से वृष्टि होती है श्रद्धा नामक सूक्ष्म जल द्वितीय पर्याय में सोम रूप से परिणत होकर पर जय अग्नि को प्राप्त करके वृष्टि रूप में बदल जाते हैं तीन पृथ्वी रूपा अग्नि विद्या है गौतम पृथ्वी ही अग्नि है उसका संबत् समिधा है क्योंकि संवत्त सरकाल से युक्त होकर पृथ्वी धानी आदि की निष्पत्ति में समर्थ होती है आकाश धूम है तमु रूपा रात्रि जिवाला है दिशाएं अंगार है एवं क्षुद्र होने के कारण अवान्तर दिशाएं विस्फुलिंग है उसे पृथ्वी रूप अग्नि में देवगण वृष्टि का हवन करते हैं ओ साहुति से वाद्य रूपन होता है चार पुरुष रूपा अग्नि विद्या है। गौतम पुरुष ही अग्नि है उसकी वाणी ही समिधा है क्योंकि वाणी से ही पुरुष सुशोभित होता है प्राण धूम है लाल होने के कारण जीवाजवाला है प्रकाश का आश्रय होने से नेत्र के अंगार है और श्रोत्र विस्फुलिंग है उस अग्नि में देवगण का हवन करते हैं उस से वे प्रदीप होता है पुरुष जो उपमंत्रणा करता है वे धूम है लाल होने के कारण योनिज वाला है जो मैथुन व्यापार है वह अंगार है और जो उससे क्षुद्र सुख होता है वह विस्फुलिंग है अर्थात चिंगारियां है ग्नि में देवगण वही का भवन करते हैं उस आहुति से गर्भ पुरुष उत्पन्न होता है इस प्रकार श्रद्धा सोम, वर्षा अन और वीर आहुतियों के होम से क्रमशः आप ही गर्भ रूप में परिणत होता है पांचवी आहुति में पुरुष संज्ञा को प्राप्त आपकी गति इस प्रकार पांचवी आहुति में आप पुरुष शब्द हो जाता है वह जरा से वेष्टित हुआ गर्भ दशियान और माह तक अथवा जब तक कम या अधिक समय में सर्वांगण नहीं हो जाते तब तक माता की कुक्ष में ही शयन करने के अनंतर पुन उत्पन्न होता है इस प्रकार उत्पन्न हुआ पूर्ण आयु जीवित रहता है जब तक उसके प्रारब्ध क्षीण नहीं होते प्रारब्ध क्षीण हो जाने पर वह मर जाता है फिर कर्म परलोक प्रस्थान किए हुए उस जीवात्मा को अग्नि से क्रमश उत्पन्न हुआ था अंत्येष्टि संस्कार रूप इस मृत पुरुष को अग्नि के लिए ले जाते हैं। उस पुरुष का प्रसिद्ध अग्नि ही हो कोई ज्वाला ज्वाला होती है अंगार अंगार होते हैं प्रसिद्ध विस्फुलिंग ही विस्फुलिंग होते हैं अर्थात पूर्व के जैसे युक्त सभी कल्पित नहीं होते उस इस अग्नि में देवगण पुरुष रूप अग्नि आहुति का हवन करते हैं बहुती से से से लेकर तक के के के सभी संस्कार से संपन्न हो हो जाने के कारण पुरुष अत्यंत दीप्तिमान हो जाता है। प्रवाहन के प्रथम प्रश्न का उत्तर अधिकारी गृहस्थों में जो इस प्रकार उत्तपंचाग्नि विद्या को जानते हैं और ये जो कि अरण्य में श्रद्धेमान तब इन दोनों की उपासना करते हैं वे मरने के बाद चिराभिमानी देवताओं को प्राप्त होते हैं अर्चुर अभिमानी देवताओं से शुक्ल पक्ष अभिमानी देवताओं से जिन छह महीनों में सूर्य उत्तरायण की ओर जाता है आदित्य को आदित्य से चंदम्मा को एवं चंद्रमा से विद्युत को प्राप्त होते हैं उस विद्युत लोक में एक अमानव पुरुष है वही उन अधिकारियों को हिरण ये गर्भ लोक में लिए जाता है बस यही देवयान मार्ग है प्रवाहन के द्वितीय प्रश्न का उत्तर अब जो गृहस्थ लोक अग्निहोत्राधि वैध कर्म रूप इष्ट वापी कूप तड़ागा निर्माण रूप पूर्त और वेदी से बाहर अधिकारी व्यक्तियों को यथाशक्ति धन देना रूप दत्त इनकी उपासना करते हैं वे धूमाभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं धूमाभिमानी से रात्रि के अभिमानी देव को रात्रि के अभिमानी देवों से कृष्ण पक्षाभिमानी देव ऐसी जिन छह महीनों में सूर्य दक्षिणायन से जाता है उन छह महीनों को प्राप्त होता है एवं ये लोक संवत्सर को प्राप्त नहीं करते दक्षिणायन के छह महीनों से पितृलोक को पितृलोक से आकाश को और आकाश से चंद्रमा को प्राप्त होते हैं यह चंद्रमा ही ब्राह्मणों का राजा सोम है वह देवताओं का अन्न है उस चंद्रमा रूप का इंद्रादी देवता भक्षण करते हैं राजा प्रवाहन के तृतीय प्रश्न का उत्तर उस चंद्रमा लोक में वहाँ के उपभोग के निमित्त कर्मो का नाश होने तक रहकर फिर वे लोग उसी मार्ग से लौटते हैं जिस मार्ग से वे पहले गए थे उस समय सर्वप्रथम वे आकाश को प्राप्त होते हैं आकाश से वायु को वायु होकर वे धूम होते हैं और धूम होकर पुनः बादल बनते हैं अभ्र होकर वह वर्षा करने में समर्थ मेघ होता है मेघ होकर ऊंचे स्थानों में बरसता है उसके बाद वे जीव इस लोक में धान जौर औषधि वनस्पति और, और उर्दित इत्यादि होकर उत्पन्न होते हैं तत्पश्चात यह है निष्क्रमण निश्चय ही उसके लिए अत्यंत कष्टप्रद होता है जो जो जीव उस अनुभव खाता है और जो वीर सेचन करता है तद्रूप ही वे हो जाता है यदि उध्रवरेता बालक नपुन सकिया वृद्ध पुरुष ने उस अन को खाया हो तो वे उसके उदर में ही नष्ट हो जाता है कदाचित वीर्य सेचन करने वालों के द्वारा खाए जाने पर वह अपने कर्मों की वृत्ति का लाभ कर पाता है अतए वन रूप में आ जाने के बाद वहां से निकलना उसका कठिन माना गया है उन संस्कारयुक्त जीवों में से जो अच्छे आचरण वाले होते हैं वे शीघ्र ही उत्तम योनि को प्राप्त होते हैं अर्थात वे ब्राह्मण योनि क्षत्रिय युनि या वैश्य योनि को प्राप्त होते हैं और जो अशुभ आचरण वाले होते हैं वे कुत्ते की योनि, सूकर या चाण्डाल योनी रूप अशुभ शरीर को प्राप्त करते हैं प्रवाहन के चतुर्थ प्रश्न का उत्तर वे पापात्मा धूम या अर्चिराधी मार्गों में से किसी भी मार्ग से नहीं रहते वे ये बेचारे जीव छुद्र और पुन, पुन आने जाने वाले प्राणी होते हैं जन्मो और मरो यही तृतीय स्थान उनके लिए होता है बस यही कारण है जिसे स्वर्ग पर लोग भरता नहीं अत जन्म मरना रूप संसार गति से विवेकशील व्यक्ति को घृणा करनी चाहिए इस विषय में यह मंत्र है डैशनोर सुरक्ष गुरोस्तल ब्रह्म चैतन तीचन अर्थात ब्राह्मण का सोना चुराने वाला ब्राह्मण होकर मदिरा पीने वाला गुरु पत्नी से सहवास करने वाला और ब्राह्मण की हत्या करने वाला ये चारो पतित होते हैं तथा पांचवा उनके साथ संसर्ग करने वाला भी पतित होता है विद्या की महिमा जो कोई इस प्रकार पमचाग्नियों को जानता है वे उन पतितों के साथ संसर्ग करता हुआ भी पाप से लिपाया मण नहीं होता है इसलिए वह शुद्ध पवित्र और पुण्य लोक का भागी बन जाता है समस्त वैश्वानर उपासना का फल और वैश्वानर का वर्णन अच्छा उप के पंचम अध्याय के अठारहवें खंड में वर्णन है कि व्यस्त उपासना करने वाले राजा अश्वक्ति ने ऋषियों से कहा ये सभी तुम लोग इस वैश्वान आत्मा को पृथक सा जानकर और नभक्षण करते हो जो को यही मैं हूँ इस प्रकार अभिमान करता हुआ इस अभियामन के विषय दुलोक से लेकर पृथ्वी पर्यंत प्रदेश मात्र वैश्वानर आत्मा की उपासना करता है वे वैश्वान रविता सर्वात्मा होकर अन्न भक्षण करता है अज्ञानियों के समान देह मात्र मैं अभिमान करके अन्न नहीं खाता किंतु समस्त लोको में सभी प्राणियों में और शरीर आदि सम्पूर्ण आत्माओं में अन्न भक्षण करता है उस इस प्रकृत वैश्वानर आत्मा का मस्तक ही दुर्लोक चक्षु सूर्य है प्राण पृथक वारूप वायु है शरीर का मध्य भाग आकाश है बस्ती ही जल है और पृथ्वी दोनों पाद हैं। वक्षस्थल, स्थल वेद दी है लोम कुशाएं हैं क्यूँकी वेदी में बिछे हुए दर्भ के समान वक्षस्थल पर बिछे हुए से देखते हैं हृदय पत्याग्नि है हृदय से उत्पन्न हुआ मन अग्नि है और याग्नि है क्योंकि इसी में अनका हवन किया जा है भोजन में अग्नि हो अग्निहोत्र के लिए प्रथम आहुति का वर्णन पूर्वोक्त सिद्धांत के कारण वैश्वान उपासक का यह कर्तव्य है कि भोजन के समय जो अन्न पहले आवे उसका हवन करे वह भोक्ता जो पहली आहुति देवे तो उसे प्राण स्वाहा ऐसा कहकर मुख में अन्नाले उससे प्राण तृप्त होता है प्राण के तृप्त होने पर आदित्य तृप्त होता है सूर्य के तृप्त होने से द्व्यूलोक तृप्त होता है तथा द्वलोक के तृप्त होने पर जिस किसी के ऊपर द्वलोक और आदित्य स्वामी भाव से अधिष्ठित है वे भी तृप्त होता है उसे तृप्त होने पर स्वयं भोगता, प्रजा पशु अनाद्य तेज और भ्रम तेज के द्वारा तृप्त होता है द्वितीय प्राण का वर्णन उसके बाद जो दूसरी आहुति दे तो उसे व्यानाय स्वाहा इस मंत्र को बोलकर मुख में डाले इस प्रकार व्यान तृप्त होता है व्यान के तृप्त होने पर श्रोत्र तृप्त होता है श्रोतरी के तृप्त होने पर चंद्रमा तृप्त होता है चंद्रमा के तृप्त होने पर दिशाएं तृप्त होती हैं और दिशाओं के तृप्त होने पर जिस किसी के ऊपर चंद्रमा और दिशाएं स्वामी भाव से अधिष्ठित हैं वे है तृप्त होता है उसकी तृप्ति के पीछे वह भोगता प्रजा पशु अनाद्य तेज एवं भ्रम से तृप्त हो जाता है तृतीय आहुति का वर्णन पूर्ण जिस तीसरी आहूति को दे उसे अपानाय स्वाह इस मंत्र के द्वारा मुख्य में डाले इस प्रकार अपान तृप्त हो जाता है अपान के तृप्त होते ही वाणी की तृप्ति से अग्नि की तृप्ति होती है अग्नि के तृप्त होने से पृथ्वी तृप्त होती है और पृथ्वी के तृप्त होने से जिस किसी के ऊपर पृथ्वी तथा अग्नि स्वामी भाव से अधिष्ठित है वे तृप्त होता है उसकी के पीछे भोगता प्रजा पशु अनाद्य तेज और ब्रह्मतेज तेज तृप्त होता है चतुर्थाहुति का वर्णन फिर जिस चतुर्थाह को दे तो उसे समान आय स्वास मंत्र से मुख में डाले तो इससे समान तृप्त होता है समान तृप्त होने पर मन तृप्त होता है मन के तृप्त होने से परजय तृप्त होता है परजय के तृप्त होने से विद्युत तृप्त होता है विद्युत और परजय के तृप्त होने पर जिस किसी के ऊपर विद्युत और परजय अधिष्ठित है वे तृप्त होता है इस प्रकार उसकी तृप्ति के पीछे भोक्ता प्रजा पशु अनाद्य तेज और भ्रम तेज तृप्त होता है पंचम आहुति का वर्णन पूर्ण जिस पंचम आहूति को दे उसे उदान स्वाहा इस मंत्र से मुख में डाले इस प्रकार उदान तृप्त होता है उदान के तृप्त होने पर तुर्गेंद्रीय तृप्त होती है त्वचा तो के तृप्त होता है तथा आकाश के तृप्त होने पर जिस किसी के ऊपर वायु और आकाश के तृप्त पर जिस किसी के ऊपर वायु और आकाश स्वामी भाव से अधिष्ठित है वे तृप्त होता है और उसकी तृप्ति के पीछे स्वयं अनुभोक्ता प्रजा पशु अनाद्य तेज और भ्रम तेज तृप्त होता है अविद्वानों का अग्निहोत्र व जो कोई इस वैश्वान विद्या को न जानता हुआ लोक प्रसिद्ध अग्निहोत्र करता है उसका वे अग्निहोत्र वैसा ही है जैसे आहूति योग्य अंगारों को हटाकर भस्म में आहूति डाले विद्वानों का अग्निहोत्र किंतु जो इस प्रकार उस वैश्वान और विद्या को जानकर अग्निहोत्र करता है उसका संपूर्ण लोक संपूर्ण भूत और पूर्वक्त संपूर्ण आत्माओं में हवन हो जाता है इस विषय में यह दृष्टांत है जैसे सीम का अग्रभाग अग्नि में डालते ही जलकर राख हो जाता है वैसे ही जो इस प्रकार जानता हुआ अग्निहोत्र करता है उसके संपूर्ण पाप जलकर भस्म हो जाते हैं वह इस प्रकार जानकर यदि चाणडाल को उष्ट भी दे तो भी उस उपासक का वह में ही हवन किया हुआ माना जाता है इस विषय में यह श्लोक भी है डैश छिता मात्र उसे एवं सर्वाणी भूताने अग्निहोत्र उपास अग्निहोत्र उपास अर्थात जैसे इस्लोक में क्षुद्धा से पीड़ित बालक सभी प्रकार से माँ की उपासना करते हैं की माता हमें कबन देगी ऐसे ही संपूर्ण प्राणी इस प्रकार जानने वाले के अग्निहोत्र रूप भोजन की उपासना करते हैं अग्निहोत्र की उपासना करते हैं दो बार कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे अग्निहोत्र की प्रशंसा की गई है कर्मफल की अनित्यता जैसे इस लोक में सेवादि कर्म से प्राप्त हुआ लोकक्षीण हो जाता है वैसे ही अग्निहोत्र पुण्य कर्म से प्राप्त हुआ पर में पदार्थ काल पर नष्ट हो जाते हैं जो लोग इस कर्माधिकारी मनुष्य लोक में आत्मा को और सत्य संकल्प से प्राप्त होने वाले अंतकरण में स्थित सत्य कामनाओं को न जानकर परलोकवामी होते हैं संपूर्ण लोकों में उनकी यथे छक्ति नहीं होती परंतु जो इस लोक में आत्मा को तथा सत्य कामनाओं को जानकर परलोकवामी होते हैं उनकी सभी लोकों में यथे छक्ति होती है यज्ञादी में ब्रह्मचर्य दृष्टि छा लोक में परम पुरुषार्थ का साधन होने के कारण जिसे यज्ञ कहते हैं वे ब्रह्मचर्य ही है क्योंकि जो ज्ञानवान हैं, वे ब्रह्मचर्य से ही उस ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं और जिसे इष्ट ऐसा करते हैं वे भी ब्रह्मचर्य ही है क्योंकि ब्रह्मचर्य रूप साधन से ही पूजन या आत्मा विषय कर उस आत्मा को शास्त्र एवं आचार्य के उपदेशानुसार साक्षात जान लेता है तथा जिसे सतरायण ऐसा करते हैं वह है भी ब्रह्मचर्य ही है क्यूँकी पूर्वोक्त यज्ञ और इष्ट के समान ब्रह्मचर्य रूप साधन से ही सत्स्वरूप परमात्मा से अपनी रक्षा कराता है अत सत्रायन नाम वाला भी ब्रह्मचर्य ही है और जिसे मौन ऐसा कहते हैं वे भी ब्रह्मचर्य ही है क्योंकि ब्रह्मचर्य रूप साधन से ही साध्य आत्मा को जानकर के ध्यान करता है अथ मौन नाम वाला भी वृति ब्रह्मचर्य ही है जिसे अनाशकायन अविनाशी कहते हैं वे भी ब्रह्मचर्य है क्योंकि जिस आत्मा को ब्रह्मचर्य से प्राप्त करता है वे आत्मा नष्ट नहीं होता है और जिसे अरण ऐसा करते हैं वे भी ब्रह्मचार्य ही हैं, क्योंकि इस ब्रह्मलोक में ब्रह्मचारी पुरुष रोर्ण नाम वाले दो समुद्रों को प्राप्त करता है यहाँ ये तीसरे दुलोक में एरम हर्षोत्पादक सरोवर है वहाँ पर सोमसवन नाम वाला अश्वत्थ वृक्ष है वहाँ हिरणगर्भ की अपराजित नाम वाली पूरी है तथा ब्रह्मरूप प्रभु के द्वारा विशेष रूप से निर्मित स्वर्ण मंडप है उस ब्रह्मलोक में जो ये अरोर्ण नाम वाले दो समुद्र कहे गए हैं ब्रह्मचर्य द्वारा ही ये दोनों समुद्रों को प्राप्त करते हैं उन्हीं को वे ब्रह्मलोक मिलता है उनकी संपूर्ण लोकों में स्वेच्छा गति हो जाती है वाणी रूप मार्ग द्वारा दूसरे मार्ग का संस्कार करते हैं भ्रम दोनों मार्गो में से एक मार्ग का ब्रह्म नामक ऋत्विक विवे के मन से संस्कार करता है ब्रह्म के मौन भंग होने से यज्ञ की हानि होती है और यजमान का विनाश हो जाता है ब्रह्म के मौन धारण से यज्ञ की सिद्धि होती है इस प्रकार सभी ही ऋत्विक मिलकर दोनों ही मार्गों का संस्कार करते हैं जिससे यजमान का यज्ञ प्रतिष्ठित रहता है और यज्ञ के प्रतिष्ठित रहने पर यजमान भी प्रतिष्ठित रहता है इस प्रकार मौन विज्ञान युक्त ब्रह्म वाला वे यजमान यज्ञ करके श्रेष्ठ होता है विद्वान ब्रह्म की विशेषता इस संबंध में ऐसा समझना चाहिए कि जैसा लमण क्षार से सुवर्ण को सुवर्ण से रजत को रजत को रांगे से रागे को शीशे से शीशे से लोहे को लोहे से काष्ठ को या चमड़े के बंधन से काष्ठ को जोड़ा जाता है वैसे ही इन लोक, देवता और विद्या के यज्ञ की क्षतिपूर्ति करते हैं जिसमें इस प्रकार विद्वान ब्रह्म होता है वह यज्ञ निश्चय ही मानव औषधियों द्वारा सुसंस्कृत होते हैं जहां ऐसा विद्वान होता है वह यज्ञ उत्तर मार्ग की प्राप्ति कराने वाला होता है इस प्रकार जाने वाले ब्रह्म को लक्ष्य में रखकर ही यह गाथा प्रसिद्ध हुई है की जहाँ कर्म आवृत होता है वहां पर वे पहुंच जाता है और यज्ञकर्ता की सब प्रकार से रक्षा करता है एक मौनी मननशील ब्रह्म ऋत्विक है जैसे युद्ध में घोड़ी योद्धाओं की रक्षा सब प्रकार से करती है वैसा ही जानने वाला ब्रह्म यज्ञ और समस्त ऋत्विकों की भी रक्षा करता है अत इस प्रकार जाने वाले को ही ब्रह्म बनावे ऐसा न जानने वाले को ब्रह्म न बनावन श्रीमद भगवद गीता में वर्णितज्ञों के प्रकार एक ब्रह्मय देश ब्रह्मान ब्रह्म अवि ब्रह्मकर्मस्मादीना, चार दशमलव दो चार दिशा में अर्पण अर्थात आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने वाले भी ब्रह्म है तथा के द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए गए फल भी ब्रह्म ही है दो तीन देवयज्ञ और ज्ञान यज्ञ देवे व प्रयज्ञवन ब्राह्म नाव प्रय ने वो चार दशमलव दो पांच दश दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगीजन वरी परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप जीव ब्रह्म के अभिनारूप दर्शन यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं अर्थात पर परमात्मा में ज्ञान द्वारा एकी भाव से स्थित होना ही ब्रह्मरूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ का भवन करना है चार अने संय अने, संयम अग्निवती शब्दाधीन विषयान इंद्रिय सूर्य रूप और विषय हवन रूपी जनवरी श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियो में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं छत करण संयम रूपये सर्वाणी इंद्रिय कर्माणी प्राण चापरे आत्म योग अग्न और जुटी चार दशमलव दो सात देश दूसरे योगी जनवरी इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं अर्थात सचिद परमात्मा को सेवा अन्य किसी का न चिंतन करना ही उन सब का हवन करना है सात आठ नौ दस ग्यारह द्रव्यज्ञ तपयज्ञ योग्यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ द्रव्यज्ञा तपोया गया तथा अप्रे स्वाध्याय यज्ञ संक्षिप्तव्रता दई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा कितने ही अहिंसा आदि तीक्तों से युक्त होकर यज्ञ करते हैं बारह तेरह यज्ञ रूप से चतुर्विद प्राणायाम का कथन और सब प्रकार के यज्ञ करने वालों की प्रशंसा चार से उनतीस तीस और दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं वैसे ही अन्य वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित हार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले है यज्ञ करने वालों को सनातन ब्रह्म की प्राप्ति चार से इकतीस भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं है कुरुश्रेष्ठ यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करते हुए यज्ञ से बचे हुए अन भोजन करते हुए योगी जन सनातन पर परमात्मा को प्राप्त होते हैं और मुक्त हो जाते हैं अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं परंतु यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है फिर पर कैसे सुखदायक हो सकता है सभी यज्ञ क्रिया द्वारा सम्पादित होने योग्य चार से बत्तीस इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेदों में विस्तार से कहे गए हैं उन सब को तूमन, मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और सर्वथा मुक्त हो जाएगा द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ का श्रेष्ठ तत्व है परंतुमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यह मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं और उस ज्ञान को तू तत्व दर्शो ज्ञानियों के पास जाकर समझ और प्राप्त कर क्योंकि उस परम ज्ञान रूपी नव का द्वारा अर्तिशे पापी का भी उद्धार हो जाता है उस परम ज्ञान रूप अग्नि की यही महिमा है कि वह समस्त कर्मों को भस्म कर देता है और पुरुष के अंतकरण को पूर्ण पवित्र देता है जिससे परम शुद्ध अंतकरण में आप तत्व ज्ञान प्रकाशित हो उठता है अर्थात वे तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेता है जब यज्ञ भगवान की विभूति यज्ञा नाम जप्य गए असमेश गीता दस दशमलव मैं भगवान अपनी विभूतियों का संक्षेप में वर्णन करते हुए अजनुन को बतलाते हैं कि श्रौत तथा स्मार्ट सभी प्रकार से यज्ञ समूहों में मैं जप यज्ञ हूँ महाभारत में भी वर्णन है जब अस्तु परमो परमोधर्म उच्छीते अहिंसया भूता नाम जप प्रवर्ते किसी किसी श्रौत या स्मार्ट यज्ञ आदि में पशुबली का विधान रहने के कारण यज्ञकर्ता की अहिंसाधि दोष से युक्त होने की संभावना है किन्तु जप में ऐसा नहीं है जब अगले हिंसाधीन दोषमीय होने के कारण अत्यंत पवित्र है इसलिए यह सकल में श्रेष्ठ है मोड़ने के रेडियोलॉजिकल स्कूल के तीन शोधकर्ता निष्कर्ष निकालने में सफल हुए कि व्यक्तित्व के विकास अंगों का सामर्थ्य तथा चिकित्सा उपचार में मानवी चेतना में विद्यमान विद्युत शक्ति का गहरा योगदान रहता है प्रगति अथवा अवत्ति के विविध घटना में इस मानवीय विद्युत शक्ति की घट बढ़ को ही प्रधान भूमिका निभाते हुए देखा जा सकता है क्षत विक्षत अवयवों की पूर्ति में जो आंतरिक शक्ति काम करती है उसे नियोप्लासिया विद्युत व्यवस्था के रूप में जाना जा सकता है निद्रा के संबंध में बहुत पहले इतना ही जाना गया था कि मात्र थकान मिटाने की सामान्य नित्य प्रक्रिया है अब पता चला है कि मस्तिष्क का सचेतन भाग अचेतन स्थिति में इसलिए चला जाता है की अचेतन मस्तिष्क को अंतरिक्ष में प्रवाहित विद्युत धाराओं में से अपने उपयोग का अंश संग्रह सम्पादित करने का अवसर मिल जाए एरियल रेडियो तरंगों को पकड़ता है निद्रा अवस्था में हमारा अचेतन मस्तिष्क उसी स्थिति का बन जाता है और आकाश से इतनी विद्युतीय खुराक प्राप्त कर लेता है जिसमें शारीरिक और मानसिक क्रियाकलापों का संचालन ठीक प्रकार संभव हो सके निद्रा की पूर्ति न होने पर शारीरिक और मानसिक स्थिति में जो गड़बड़ी उत्पन्न होती है उसे अभिष्ट मात्रा में विद्युतीय खुराक न मिलने की विभूषा कहा जा सकता है हिंदू धर्म के आचार सूत्रों में सिर्फ उत्तर की ओर करके सोने का निर्देश है हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ में भी ऐसा ही उल्लेख है जापानी तत्वदर्शी एवा भी यही बात करते रहे एलोपैथी के जन्मदाता हिपोक्रेट ने भी ऐसा ही प्रतिपादन किया है यह दिशा और निद्रा का संबंध स्थापन संभवतः इसी आधार पर है कि पृथ्वी का चुंबकीय प्रवाहधर प्रवाहित होता है उसके साथ हम टकराव उत्पन्न न करें और उस लाभ से संचित न रहे जो अनुकूलता की स्थिति में रहने सहज ही उपलब्ध होता रहता है जिस प्रकार शरीर में रक्त शुद्धि पाचक ऊष्मा स्नायु परिपुष्टता आदि से सुदृढ़ता एवं निरोगता अक्षुण रहती है ठीक उसी प्रकार मानवी विद्युत शक्ति की प्रचुरता से मानसिक संतुलन स्थिर रहता है विवेक तथ्य चिंतन कला कौशल शौर्य साहस जैसे सद्गुणों का बाहुल्य रहता है ओजस्विता एवं मनस्विता उसी का नाम है दूसरे शब्दों में इसे प्रचंड संकल्प शक्ति भी कह सकते हैं उसी से आंतरिक व्यक्तित्व का निर्माण होता है और उसी के आधार पर उस पुरुषार्थ की उपलब्धि होती है जो कठिन परिस्थितियों को चीरते हुए सुदूर लक्ष्य तक ले पहुंचने में समर्थ होता है योगा और तब की साधना इसी मानवीय विद्युत शक्ति को बढ़ाने के लिए की जाती है भौतिक लौह चुंबक से ही लोग परिचित होते हैं यह तथ्य कम ही लोगों को मालूम है कि उससे भी कहीं अधिक ऊंचे स्तर का एक और जैव चुंबक होता है जिसे वैज्ञानिकों की भाषा में एनिमल मैग्नेट कहते हैं भूतकाल में भी इस शक्ति का लोगों को पता था उसका उपयोग शारीरिक और मानसिक रोगों की निवृत्ति के लिए किया जाता रहा है सिर पर हाथ फेरना कंधे सहलाना पीठ थप थपाना प्रकारांतर इसी जैव चुंबक का दुर्बलों एवं रोगियों को समर्थ व्यक्तियों द्वारा लाभ पहुँचाने का एक विधान है गुरु शिष्यों को अभिभावक बच्चों को स्नेह आशीर्वाद देते समय प्राय ऐसी ही अभिव्यक्तियाँ करते हैं स्नेह जनों के प्रति परिपक्व व्यक्तित्व के प्रति वात्सल्य पूर्वक न केवल मुख से मन से शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं वरन अपने हाथ से स्पर्श भी करते हैं इससे शक्तिशाली पक्ष की विद्युत धारा हल्के पड़ने वाले छोटों के शरीर एवं मन क्षेत्र में प्रवेश करके उन्हें शक्ति प्रदान करती है हाथ न फेरने पर भी पैर छू यह अनुदान छोटे लोग बड़ों से अनायास भी प्राप्त कर लेते हैं भारत में गुरुजनों के चरण स्पर्श करके प्रणाम करने की प्रथा में यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य है। यूनानी चिकित्सा के परिष्कर्ता पेपिरस ने सिर पर हाथ फिरा कर रोग चिकित्सा करने की पद्धति को शास्त्रीय रूप दिया है बादशाह पायरस और व्यासपेसियन को कठिन रोगों से मुक्ति ऐसे ही प्रयोगों से मिली थी फ्रांस के सम्राटों में फ्रांसिस प्रथम से लेकर चार्ल दशम तक की चिकित्सा में जैव चुंबक का प्रयोग शक्तिशाली प्रयोगताओं द्वारा होता रहा है इन प्रयोगों में हाथ का उपयोग अनिवार्य नहीं विशिष्ट दृष्टिपात से भी यह सब हो सकता है सन एक में छह मैक्सवेल ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि ब्रह्मांड व्यापी एक जीवनी शक्ति का अस्तित्व मौजूद है प्रयत्न करके उसकी न्यूनाधिक मात्रा अपने में भी भरी जा सकती है और उसे स्वर उत्कर्ष में मन चाहे ढंग से प्रयोग किया जा सकता है यह दुधारी तलवार भले ही नहीं बुरे उद्देश्य के लिए भी काम में लाई जा सकती है मैक्सावेल से पहले विद्वान गोक्लेनियस अनेक तर्कों और प्रमाणों से यह सिद्ध करता रहा था कि मनुष्य की अंत शक्ति का प्रमुख आधार उसकी वह जीवंत शक्ति है जिसे चुंबकत्व के स्तर की समझा जा सकता है वनहेलमान ने मानवी चुंबक शक्ति का शारीरिक ही नहीं मानसिक रोगियों पर सफल प्रयोग करने में अच्छी ख्याति प्राप्त की थी उसे पीड़ितों का मसीहा यह सिद्ध पुरुष जाने लगा था इटली का विज्ञानी सेटानेली 18वीं सदी के प्रारंभ में दृढ़तापूर्वक पूर्वक कलेवर में भरे हुए विद्युतीय विकिरण का अस्तित्व सिद्ध कर चुका था माइस के आविषकर्ता डॉक्टर मेस्मर ने अपने जीवनकाल सन एक से 1815 तक इसी दिशा में शोधे की और उस विद्या को क्रमबद्ध विज्ञान का रूप दिया इससे पूर्व जो प्रतिपादन वन प्रयोग हो चुके थे उन्हें जानने के बाद ही डॉक्टर मैसमर ने इस दिशा में कुछ अधिक कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त की थी आगे चलकर उसके शिष्य कांस्टेट यूसीगर ने इस विज्ञान में सम्मोहन विद्या की एक नई कड़ी जोड़ी और कृत्रिम निद्रा लाने एवं उस स्थिति में विशिष्ट मन स्थिति उत्पन्न करने की चमत्कारी विधि खोज निकाली उसे हिप्नोटिज्म नाम दिया गया फ्रांस के मनीषी लाभेन और डॉक्टर ब्रिय ने हिप्नोटिज्म को और भी परिष्कृत रूप दिया सारे यूरोप में उसकी चर्चा हुई रोगियों को कृत्रिम निद्रा में पहुंचा ऐसे कितने ही ऑपरेशन किए गए जिनमें रोगियों को किसी प्रकार की कष्ट अनुभूति नहीं हुई अमेरिका में न्यू बर्लिन तो इन प्रयोगों का केंद्र ही बन गया मानवीय विद्युत की सिद्धि और उसके उपयोग की विधि को इलेक्ट्रोबायोलॉजिकल्स नाम दिया गया सन 1850 में अमेरिकी डॉक्टर डार्लिंग और फ्रांसीसी डॉक्टर ग्रास ने जैव चुंबकत्व के सफल प्रयोगों से आपने संसार भर के विज्ञान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया ली वाल्ट ने जीव विद्युत के आधार पर चिकित्सा करने की प्रमाणिक विद बताने वाली अपनी पुस्तक एक में प्रकाशित की उसके प्रयोगों का परीक्षण करने जिन तीन बड़े शोध संस्थानों ने भाग लिया उनके नाम हैं एक डिस्कूल स्कूल ऑफ चारकोट दो डिस्कूल ऑफ ने तीन डिस्कूल ऑफ मेरिस्ट इन संस्थानों के प्रयोगों ने तथ्य की प्रामाणिकता में चार चांद लगा दिए क्या लौह चुंबक का भी मनुष्य शरीर पर कुछ प्रभाव हो सकता है इस संदर्भ में आंशिक सफलता ही मिली मनुष्य चुंबक की अपनी अलग ही जाति और किस्म है वह सजातीय स्तर पर ही अधिक प्रभावित होता है और उपयुक्त प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है उनमें भारी अंतर है किसी को सम्मोन निद्रा में ले जाने और उसे अंत मन की संवेदनाएं उगलवाने अथवाद हुए निर्देशों के अनुरूप अनुभव करने के लिए किया जाता है यह अनुभव वास्तविक भी हो सकते हैं और अवास्तविक भी जैसे समोहन ग्रस्त व्यक्ति को लकड़ी दिखाकर उसे भयंकर सर्प जैसा अनुभव कराया जा सकता है साधारण मिट्टी खाकर वह चीनी जैसा मिठास अनुभव कर सकता है माइस मरीज मानवीय विद्युत शक्ति का रोग निवारण तथा दूसरे प्रयोजनों के लिए उपयोग करने की विधि का नाम है इसे विलेना आस्ट्रिया के डाक्टर में फ्रेडरिक ने आविष्कृत किया था उनका प्रतिपादन है की मनुष्य के शरीर में चुंबकत्व भरा पड़ा है जो आँखों से एवं मूगलियों के पर्वों से बाहर निकलता रहता है इस प्रवाह से अपने निज के लिए तथा दूसरों के लिए उपयोगी लाभ उठाया जा सकता है तथा काउंट ने इस संदर्भ में गहरी खोजें कीं और सिद्ध किया कि यह सामान्य समझी जाने वाली उपेक्षित मानवीय विद्युत शक्ति बड़े काम की है और इसके प्रयोग समय महत्वपूर्ण प्रयोजन सिद्ध हो सकते हैं जर्मन विद्युत विज्ञानी रिंकन विक ने इसे एक विशेष अग्नि के रूप में सिद्ध किया और उसे और नाम दिया मुख्यमंडल के इर्द गिर्द तथा प्रजन में उसकी विशेष उपस्थिति सिद्ध की नाड़ी संस्थान एवं स्नायु मंडल को उसका उत्पादन करता माना अगले शोधकर्ताओं ने इसकी उत्पत्ति का केंद्र मस्तिष्क क्षेत्र में बताया समूहन विद्या किसी जमाने में जादू मंत्र में गिनी जाती थी हिप्नोटिजरे जम से भिन्न प्रकार का विज्ञान है तो भी मिलती जुलती प्रक्रिया के कारण दोनों को एक ही स्तर पर गिना जाने लगा है हांगकॉन्ग में अमेरिकी चिकित्सक आर्नोल्ड आर्नोल्फर्स ने अपने एक प्रदर्शन में कई रोगियों को सम्मोहन विधि के अनुसार इतनी गहरी निद्रा में पहुंचाया कि छोटे ऑपरेशन बिना कष्ट की अनुभूति के सरलता पूर्वक किए जा सके वह विधि सिखाई जिसके सहारे वे जबड़े को औषधि ऐसी सुनकी बिना ही बिना कष्ट के दांत उखाड़ सके जोहान सवर्ग दक्षिण अफ्रीका के टारा अस्पताल में डॉक्टर बर्नार्ड लिविनसन के कितने ही रोगियों को हिप्नोटिज द्वारा निर्दित करके बड़े ऑपरेशन किए रोगी क्लोरो संघाने की तरह ही बेहोश पड़े रहे और बिना हिले जुले ऑपरेशन कराते रहे इस बेहोशी के बीच भी एक विलक्षण बात यह देखी गई कि रोगी डॉक्टरों के वार्तालाप को सुनता रहा और होश में आने पर वे बातें दोहरा दी इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि समूह निद्रा से मस्तिष्क के कुछ भाग ही निद्रा होते हैं और शेष भाग अपना काम करते रहते हैं अठारहवीं सदी के अवग्रेड शरीर विज्ञानी जेम्स ब्राइड ने सम्मोहन स्थिति को नर्वस लीप माना है और कहा है नाड़ी संस्थान में पुथल करने के लिए इस शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है रहस्यमय व्यक्ति को सम्मोहित करके उसके पेट के सारे भेद उगलवाए जा सकते थे इन प्रयोगों से द्वितीय महायुद्ध के समय हिप्नोटाइज इंटेलिजेंस को एक विशेष युद्ध कौशल की तरह प्रयोग किया जाने लगा दूसरे पक्ष पर इसका प्रयोग करने किंतु अपनों को बचाने के संबंध में उन दिनों बहुत बहुत चेष्टाएं की गयी भौतिक बिजली द्वारा तरह तरह के उपयोगी यंत्र चलाने की विधि से परिचित होकर हमने बहुत लाभ उठाया है मनुष्य शरीर की बिजली की क्षमता से भी यदि हम परिचित हो सके और उसका उपयोग जान सके तो इससे व्यक्तित्वों के विकास में असाधारण योगदान मिल सकता है इतना ही नहीं उसके द्वारा बढ़ी हुई शक्ति वाले लोग कम शक्ति वालों की विविध विधि सहायताएं भी कर सकते हैं ध्वनि तात्व परमाणु में गति के स्वरूप को हमने समझा गति के फलस्वरूप ही ध्वनि भी होता है ताप भी होता है विद्युत भी होता है ताप ध्वनि और विद्युत का मूल स्वरूप परमाणु के स्तर पर है ध्वनि ताप और विद्युत परस्परता में ही व्यक्त होते हैं इसीलिए इनको सापेक्ष शक्तियां या कार्य ऊर्जा भी कहा है एक इकाई द्वारा अपने गुणों को व्यक्त करने के लिए दूसरी इकाई की आवश्यकता है ही विद्युत सत्ता में संप्रित होने से परमाणु अंश चुंबकीय बल संपन्न है परिवेशीय अंशों और नाभिक के बीच में चुंबकीय धार बनती है जिसके नाभिकीय घूर्णन गति द्वारा विखंडन पूर्वक विद्युत पैदा होती है अकेले परमाणु अंश में विद्युत की पहचान नहीं है जड़ वस्तु में अणुओं में संकोचन और प्रसारण होना पाया जाता है उसी के आधार पर उनमें विद्युत ग्राहिता होती है विद्युत प्रवाहित होने की स्थिति में यह संकोचन और प्रसारण बढ़ जाता है हर प्राण में संकोचन प्रसारण पाया जाता है इसलिए हर प्राण अवस्था की रचना विद्युत है चुंबकीय तावश विद्युत का प्रसव है चुम्बकीयता के मूल में साम्य ऊर्जा में संप्रतता है ध्वनि हर इकाई अपने प्रभाव क्षेत्र को बनाकर रखती है दो पदार्थों के प्रभाव क्षेत्र जब पास में आते हैं तो उनमें संघर्ष घर्षण से ध्वनि होती है उससे उनके बीच वायु के कण अनुप्राणित हो जाते हैं जिससे ध्वनि तरंग होती है परमाणु के वातावरण में परस्पर घर्षण के कारण ध्वनि है दूसरे वस्तु के वातावरण के साथ घर्षण हुए बिना ध्वनि की पहचान नहीं है ताप अंडू परमाणु सभी वस्तुए सक्रिय हैं क्रिया के फलस्वरूप ताप होता है ताप तापहीन इकाई नहीं है अवस्था के अनुसार इकाई के स्वस्थता में रहने की एक ताप अवधि है उस ताप को वे इकाई बनाए रखता है, ताप के में है। दो वस्तुए तो जैसे जीभ और दाँत के बीच घर्षण से ताप पैदा होता ही है वह इसकी स्वभाव गति है व्यवस्था में कार्य करते तक स्वभाव गति है अव्यवस्था होने पर ताप बढ़ गया या कम हो गया ताप परावर्तित होता है जैसे चूल्हे में हाथ डालने पर हाथ जल जाता है थोड़ा दूर रखने पर गर्म लगता है और दूर जाने पर उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है जड़ प्रकृति में एक सीमा तक ताप को की बात रहती है, उसके बाद उसमें विकार पैदा होता है चैतन्य प्रकृति जीव और मानव में ताप की अनुकूलता के लिए प्रयास होता है आवेश को बचाने की शक्ति स्वभाव गति में ही होती है परमाणु में ध्वनि ताप और विद्युत को एक सीमा तक पचाने का प्रावधान रहता है इकाई में ध्वनि ताप और विद्युत स्वभाव गति से अधिक होता है उसके पास में दूसरी इकाई जो पहले अपने स्वभाव गति में थी उस आवेश को अपने में पचाती है जिससे उसकी गति कंपनात्मक वर्तुलात्मक घूर्णनात्मक पहले से बढ़ जाती है परमाणु में होने वाली मध्यस्थ क्रिया इस आवेश बढ़ी हुई गति को सामान्य बनाती है मनुष्य शक्तियों का केंद्र है उसमें भौतिक शक्तियां भी सर्कस में अद्भुत खेल दिखाते हुए नटों को बाजीगरों को सास से कार्य करने वाले बहादुरों के कर्तव्यों को देकर यह पता चलता है कि मनुष्य शरीर को साध ले तो एक से एक अनोखे काम कर सकता है मानवीय बुद्धि दर्शन साहित्य रसायन विज्ञान ज्योतिष चिकित्सा कृषि शिल्प संगीत आदि महिमा का वर्णन ही क्या हो सकता है आध्यात्मिक शक्तियां द्वारा अष्ट सिद्धि नवनिधि देव सिद्धि आत्मदर्शन दर्शन प्राप्ति आदि महान पुरुषार्थ उपलब्ध किए जाते हैं मनुष्य देखने में बड़ा दुर्बल और साधारण सा प्राणी है पर उसके कण कण में एक से एक अद्भुत शक्तियाँ भरी हुई हैं, जो उनको जान लेता है और उनको जागृत करके सशक्त बना देता है एवं उनसे काम लेना सीख जाता है वे दूसरों के सामने अद्भुत शक्ति संपन्न की तरह प्रकट होता है वैज्ञानिक यंत्रों की सहायता से यह देखा जा सकता है की मनुष्य शरीर एक अच्छा खासा बिजली घर शब्द केंद्र है बिजली घर के इंजन की तरह मनुष्य का हृदय हर घड़ी काम करता है और वहाँ से असंख्य उतार निकलकर संपूर्ण शरीर साम्राज्य में फैलते हैं बिजली के उपयोग एवं वितरण को व्यवस्थित रखने का यंत्र भवन जिस प्रकार होता है वैसा ही मानवीय मस्तिष्क है मस्तिष्क से असंख्य ज्ञान तंतु निकलते हैं और वे बारीक जाल की तरह सारे शरीर में फैल जाते हैं यह बिजली घर ऐसे सुरक्षित रूप से बना है कि इसकी शक्तियों का प्रदर्शन एवं व्यवहार बाहर नहीं होता इसलिए शरीर को छूने से कोई विशेषता मालूम नहीं होती पर यांत्रिक परीक्षा से प्रकट है कि करीब दो सौ साठ आठ बिजली हर घड़ी काम करती रहती है उसकी ऊषमा शक्ति तथा गतिशीलता से देह के विविध कलपुर्जी काम करते रहते हैं मशीनों से बनने वाली बिजली की अपेक्षा शरीर की बिजली अनेकुनी सूक्ष्म उच्चा कोटि की तथा प्रकृति के सूक्ष्मतम परमाणुओं को प्रभावित करने वाली है हमारे पूजनीय पूर्वज इस रहस्य को जानते थे इसलिए उन्होंने शरीर की विद्युत शक्ति का प्रकृति के सूक्ष्म परमाणुओं से संबंध स्थापित करने का सफल आविष्कार किया था आज के पाश्चात वैज्ञानिकों ने लाखों करोड़ों रुपयों की कीमत में बनने वाले और पेट्रोल आदि खर्चीले दुष्प्राप्य साधनों से चलने वाले यंत्र बनाए हैं वे एक नियत स्थान पर रखे रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह उन्हें उठा ले जाना बड़ा कष्ट साध्य है यह कठिनाई भारतीय योग विज्ञान में तनिक भी न थी आज रेडियो से खबर भेजनी हो तो कीमती ट्रांसमीटर यंत्र होना चाहिए फिर उसका नियमित संबंध किया जाना चाहिए तब कहीं संवादों का आदान प्रदान हो सकता है योग विज्ञान के आधार पर इस झौट की तनिक भी जरूरत न थी मस्तिष्क की अमूक ग्रंथियों को जागृत करके आत्मविद्युत की चेतना से उसे क्रियाशील बनाया जाता था और उस माध्यम से विचार तरंग सुदूर स्थानों को भेज कर संवाद भेजना होता था वहाँ तत्काल भेज दिया जाता था लंका में बैठा हुआ रावण अमेरिका में बैठे हुए अहिराव से इसी आधार पर वार्तालाप करता रहता था आज रेडार नामक रेडियो शक्ति से संचालित बम निर्दिष्ट स्थान पर जाकर गिरता है इस बम को बनाने और चलाने में बहुत ही खर्चीले यंत्रों तथा पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है प्राचीन काल में मंत्र शक्ति से ही कृत्याघात चलाई जाती थी और शत्रु जहाँ कहीं भी होता था वही ढूंढ कर वही उसके ऊपर गिरती थी अनेक प्रकार के योग्य चमत्कारों का वर्णन प्राचीन पुस्तकों में मिलता है यह चमत्कार वैज्ञानिक आधार पर निर्भर थे प्रकृति के सूक्ष्म परमाणुओं को अपने शरीर की विद्युत शक्ति द्वारा यथेत दिशा में मोड़ लेने की विद्या हमारे पूर्वजों को ज्ञात थी और वे इच्छानुसार प्रकृति के अपार भंडार में से अपना आवश्यक प्रयोजन सिद्ध कर लेते थे शाप और वरदान अभीष्ट पदार्थ की अनायास प्राप्ति असंभव दिखाई पड़ने वाले कार्यो को संभव बना देना यह सब अच भरे कार्य करने की उस जमाने में साधारण लोगों में भी क्षमता थी कारण यही था कि शारीरिक विद्युत का प्रकृति के सूक्ष्म परमाणुओं के साथ संबंध मिलाकर उन्हें अभी दिशा में परिवर्तित कर लेने का ज्ञान उन्हें था इस युग के वैज्ञानिक भी जब उस ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे तो आज की खर्चीली मशीनरी की उन्हें कुछ भी आवश्यकता न रहेगी बोझ उठाने के लिए बड़ी बड़ी ट्रेन मशीने तक निरुपयोगी हो जाएगी और वायु विद्या के आधार आरोप मामूली वानर बड़े पर्वतों को उठा ले जाया करेंगे उपरोक्त पंक्तियों में प्राचीन विज्ञान की चर्चा करना हमारा उद्देश्य नहीं है यहां तो यह बताया है कि मनुष्य शरीर केवल हार मास का पुतला ही नहीं है उसमें बड़ी सूक्ष्म विद्युत शक्तियां भरी हुई हैं वे काम भी करती रहती हैं यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से उनसे काम लेना न जानता हो तो वे बिजली अपने समीपवर्ती क्षेत्र में काम रहती है सत्संग और कुसंग का फल प्रसिद्ध है अधिक विद्युत शक्ति वाले का प्रभाव कम शक्ति वाले पर पड़ता है कमजोर तबियत का वाला आदमी बलवान प्रकृति के बुरे आदमियों की संगति में रहे तो वे बुरा बन जाएगा। इसी प्रकार यूं शक्ति वाला बुरी प्रकृति का मनुष्य यदि तेजस्वी सख में रहे तो उसका भला बन जाना स्वाभाविक है ऋषि मुनियों के आश्रमों में सिंह भी कुत्ते की तरह बैठे रहते हैं वे अपनी हिंसावृत्ति भूल जाते हैं ऋषियों के शरीर से निकलते रहने वाले अहिंसक तेज का ही यह प्रभाव है नजर लगने से बच्चों का बीमार हो जाना या हसरत भरी निगाह से देखे जाने पर मकान पशुओं का दूध तथा अन्य अनोखी चीजों का पदभनश हो जाना इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य की भावनाएं दूसरों पर क्या प्रभाव डाल सकती हैं। सत्ताए हुए किहाये सत्ताने वाले को ले बैठती है सत्पुरुषों के आशीर्वाद से लोग फलते फूलते उन्नति करते और कठिनाइयों से पार हो जाते हैं कर्मों के आयोजन में साक्षी रहे मकान वस्त्र पदार्थ आदि का उपयोग करने से वैसे ही को विचार उसका उपयोग करने वाले पर आक्रमण करते हैं निकट रहने वाले के ऊपर एक बीमार की बीमारी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति पर हमला कर देती है इस प्रकार की बातों से पता चलता है कि मनुष्य में रहने वाली बिजली अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में प्रभाव डालती रहती है मैस्मरिजम विद्या जानने वाले मनुष्य इस बिजली के द्वारा दूसरों को बेहोश कर देते हैं उन्हें अपना वशवर्ती बना लेते हैं उनके मस्तिष्क पर अपना अधिकार कर लेते हैं तथा अनेक आश्चर्यजनक दिखाते हैं इसी शारीरिक विद्युत का चतुर प्रयोगता उससे अनेक साध्य रोगियों को अच्छा कर सकता है अपनी स्वस्थ प्राण शक्ति को रोगी के शरीर में प्रवेश करके उसे उसी प्रकार नवम्बर जीवन दे सकता है जैसे स्वस्थ मनुष्य का खून पिचकारी द्वारा निर्बल रोगी के शरीर में पहुँचा दिया जाए तो वे शीघ्र स्वस्थ हो जाता है कई बार ऐसा भी हुआ कि किसी आत्मविद्या जानने वाले ने अपनी आयु का एक भाग किसी मृत्यु मुख्य में पहुँचे हुए रोगी को दान किया है और वे स्वयं उतने वर्ष कम जीकर उस मृत्यु मुख्य में जाने वाले व्यक्ति को उतने वर्ष अधिक जीवन धारण कराने में समर्थ किया है इसी प्रकार अपना तप तेज एवं आत्म बल किन्हीं विशेष प्रिय शिष्यों के शरीर में प्रवेश करके उसकी आत्मिक शक्तियों का जागरण करा देने में कई गुरुवार समर्थ होते हैं कुंडलनी जागरण की साधना अत्यंत कष्टसाध्य और समयसाध्य साध्य है पर ऐसे कई गुरुवार होते हैं जो शिष्य के सिर पर हाथ रखकर कुंडलिनी शक्ति को जागृत करा देते हैं वे अपनी शक्ति के द्वारा चक्रों का सूक्ष्म ग्रंथियों का तथा कुंडलिनी का जागरण हो जाता है ऐसे जागरणों में तत्काल तो पूर्ण सफलता प्रतीत हो जाती पर यदि शिष्य की मनोभूमि बलवान एवं स्थिर हुई तो ही वे सफलता टिकती है अयथा वे धीरे धीरे अल्प में ही समाप्त हो जाती है जो हो गुरुवार की शक्ति अपना चमत्कार तो दिखा ही देती है पतिव्रत और पत्नीव्रत का भारतीय समाज में इतना अधिक महत्व इसी विज्ञान के आधार पर दिया गया है पाश्चात्य सभ्यता के प्रभावित व्यक्ति अक्सर ऐसा कहते सुने जाते हैं कि इक्वल्स काम सेवन स्वेच्छा सहयोग है जैसे दो व्यक्ति आपस में शरीर को तेल मालिश करके या थके अंगों को दबा दबाकर एक दूसरे को प्रसन्न करते हैं और उसमें किसी प्रकार का पाप नहीं होता इसी प्रकार मूत्रियों की खोजली को स्त्री पुरुष आपसी सहयोग से मिटाकर प्रसन्नता लाभ करें तो इसमें क्या दोष है स्त्री पुरुष का जोड़ा कोई जन्म से तो होता नहीं इसलिए वे ईश्वर दत्त तो है नहीं जब एक साथी को मैथुन के लिए नियुक्त कर लेने का अपने को अधिकार है तो अनेकों को नियुक्त कर लेने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए जब अनेक सुंदर दो फूल वाहन वस्त्र खाद्य वाद्य मनोरंजन आदि का उपयोग करके स्वाद परिवर्तन का लाभ उठाया जाना निंदनीय नहीं है तो अनेक साथियों के सहयोग से काम तृप्ति के स्वाद परिवर्तन करते रहने में क्या हर्ज है उपरोक्त दलील स्थूल दृष्टि से चाहे कैसी ही आकर्षक प्रतीत क्यों न हो पर उसका थोत्थापन शरीर विद्युत विद्या के आधार पर स्पष्ट प्रकट हो जाता है जन शरीर का सबसे अधिक सूक्ष्म संवेदनशील एवं भाग हैं, एक नया प्राणी उत्पन्न कर देने तक की मस्तिष्क और जनेंद्रिय यह दो ही प्राण केंद्र हैं। इनके आधार पर दो प्राणी आपस में इतने घनिष्ठ हो जाते हैं कि उनका संबंध छुड़ा है नहीं छूटता पति पत्नी में जैसा आतुर जैसा उल्लासपूर्ण जैसा सजीव प्रेम होता है वैसा अन्य संबंधियों में नहीं होता कारण यह है कि जन के संस्पर्श के आधार पर उन दोनों में प्राण शक्ति का आपसी आदान प्रदान ऐसा महत्वपूर्ण हुआ है कि एक दूसरे की आत्माओं के साथ लिपट जाते हैं यह आत्मिक सम्मेलन एक ही साथी के साथ उचित रूप से हो सकता है यदि यह अनेकों के साथ हो तो अनेकों की विद्युत शक्तियों का समीक्षण होगा यही कारण है की व्यभिचारी स्त्री पुरुष अपने जोड़े के प्रति वफादार नहीं रह सकते वे किसी की सगी नहीं होती क्यूँकी अनेकों दिशाओं में उनकी वफादारी बटी रहती है दूसरी बात यह की शारीरिक विद्युत शक्तियों का व्यभिचार केंद्र द्वारा व्यभिचारियों में आदान प्रदान होता रहता है रोगी कुबुद्धि दुष्ट प्रकृति के व्यभिचारियों की शारीरिक और मानसिक छूत अन्य सहवास करने वालों का लगे बिना रह नहीं सकती द्रौपदी का उदाहरण एक नई समस्या है उस पर दूसरे पहलू से विचार करना होगा उत्तरीय भारत के पर्वतीय प्रदेशों में भी बहुत प्रथा प्रचलित है और सहसरो वर्ष से चली आ रही है वहाँ सब भाइयों की एक सम्मिलित पत्नी होती है संताने बड़े पिताजी मझले पिताजी छोटे पिताजी आदि कहकर संबोधित करती हैं। सहसरो वर्षों के परीक्षण के पश्चात भी यह प्रथा कोई अशांति द्वेष, मनोमल एवं दाम्पति वफादारी में कमी का कारण सिद्ध नहीं हुई इसका कारण यही है कि एक कुटुम्ब के एक प्रकृति अथवा स्वार्थ के भाई एक समान गुण कर्म स्वभाव के होते हैं और दुराव का भाव मात्र भी न रख प्रकट रूप से शुद्ध मन से बहुती प्रथा को निर्दोष एवं स्वाभाविक मानते हैं उनके पारस्परिक स्वार्थ आपस में टकराते नहीं पत्नी की वफादारी विभाजित नहीं होती इन कारणों से बहुती प्रथा भी पतिव्रत एवं सती धर्म का एक भाग रही है पर यह उदाहरण सब के लिए लागू नहीं हो सकता इस प्रथा का उदाहरण देकर व्यभिचार का समर्थन ठीक नहीं यह तो विशेष परिवारों की विशेष परम्परा है साधारणतः व्यभिचार शरीर विद्युत विद्या के आधार पर हानिकार और निंदनीय ही ठहरता है उपरोक्त पंक्तियों से पाठक मनुष्य शरीर की बिजली से होने वाले हानि लाभों के संबंध में छुआछूत की चौके में एकांत में स्वच्छता पूर्वक भोजन करने की उच्च वर्ग के लोगों से भोजन बनवाने की प्रथाएं इसी आधार पर चली हैं ताकि अवांछनीय लोगों की शारीरिक विद्युत अपने ऊपर कोई बुरे प्रभाव न डाल सके सत्संगति का महत्व भी इसीलिए है की उससे अच्छे लोगों का तेज अपने ऊपर अच्छा प्रभाव डालता है सत्संग एक हल्का सा शक्ति है योग मार्ग में रुचि रखने वाले जानते हैं कि अधिक आत्मशक्ति संपन्न व्यक्ति अपनी शक्ति का थोड़ा सा भाग किसी प्रिय शिष्य को बिजली के तार छूने के समान हल्का या भारी झटका लगता है और कई बार वह मूर्छित तक हो जाता है यह विशिष्ट शक्तिपात की बात हुई प्रभावशाली व्यक्तियों के संसर्ग में हल्का हल्का शक्ति पात होता रहता है और उससे आत्मोन्नति का मार्ग बड़ा सरल हो जाता है मनुष्य शरीर की विद्युत असाधारण शक्तिशाली है अपने पूर्वजों की भांति जब हम उसका उपयोग जान लेंगे तो उससे भारी लाभ उठा सकेंगे अगस्त संहिता में विद्युत बैटरी का सूत्र अगस्त संहिता में एक सूत्र है छादी छिग्री वेदा भी कालोशा पारदा छादित संयोग जाय तेजो मित्र आवरण अर्थात एक मिट्टी का बर्तन ले उसमें अच्छी प्रकार से साफ किया गया ताम्रपत्र और शखी ग्रीवा मोर के गर्दन जैसा पदार्थ अर्थात कॉपर सल्फेट डालें, फिर उस बर्तन को लकड़ी के गीले बुरादे से भर दें। उसके बाद लकड़ी के गीले बुरादे के ऊपर पारा से आच्छादित दस्त लोस्ट रखें। इस प्रकार दोनों के संयोग से अर्थात तारों के द्वारा जोड़ने पर मित्र शक्ति की उत्पत्ति होगी यहां पर उल्लेखनीय है कि यह प्रयोग करके भी देखा गया है जिसके परिणाम स्वरूप एक दशमलव एक तीन आठ वोल्ट तथा तेईस मात धारा वाली विद्युत उत्पन्न हुई स्वदेशी विज्ञान संशोधन संस्था नागपुर के द्वारा उसके चौथे वार्षिक सभा में सात अगस्त उन्नीस को इस प्रयोग का प्रदर्शन भी विद्वानों तथा सर्वसाधारण के समक्ष किया गया अगस्त संहिता में आगे लिखा है अन जल भंगोस्ती प्राणोदेशु वायुषु एवं शताना कुम्भ नान संयोग कार्यकृत अर्थात सौ कुंभों अर्थात उपरोक्त प्रकार से बने तथा श्रंखला में जोड़े सौसेलों की शक्ति का पानी में प्रयोग करने पर पानी अपना रूप बदलकर प्राण वायु ऑक्सीजन और उदान वायु हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाएगा फिर लिखा गया है वायु बंधक वस्त्र के उदान स्वे भर्ती आकाशयान कम अर्थात उदान वायु हाइड्रोजन को बंधक वस्त्र द्वारा निबंध किया जाए तो वे विमान विद्या के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है स्पष्ट है कि यह राज के विद्युत बैटरी का सूत्र ही है साथ ही यह प्राचीन भारत में विमान विद्या होने की भी पुष्टि करता है